जाया जाया जाया जाया जाया श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुर प्रत्यावर्तन वैष्णव सह मिल जय जय श्री चैतन्य जय निनंद जय जय श्रीचैतन्य जय निनंद जय चंद्र जय गौरवृंद जया दौर क्त जय जय श्री चैतन्य जय निनंद जया श्री चैतन्य जय निनंद जय अद्वैतचंद्र जय गौरवृंद जया दया गौरव भक्त वृंद ओम ज्ञान तीरंदाजन तस्मै तस्में श्रीगुरव नम श्री चैतन्य स्थात मेन भूतले स्वयं रूप कदा ददाति दधाति स्वदातिक हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाधाका नमस्ते तप्तगान गौरांगी राधे वृंदवनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमा हरिप्रि कृपा सिंधु कदिता वैष्णव्यो नमो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्री अद्वैत गाधरा श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे खुणा, हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे हरे कृष्णा तो आज हम ये जो दसवा अध्याय है चैतन्य चरितामत मध्य लीला का जिसका शीर्षक है चैतन्य महाप्रभु का पुनः आगमन हो जाता है जगन्नाथपुरी में और वैष्णव के संग में वो मिलते हैं जगन्नाथपुरी के तो कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितमृत में चैतन्य महाप्रभु की उन लीलाओं का वर्णन करते हैं जो लीलाएँ वृंदावनदास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में वर्णित नहीं की हैं और जानना चाहिए कि चैतन्य चरितमृत का उद्गम वास्तव में वैष्णव की श्रवण की लालसा है इसलिए प्रभुपद कहते हैं कि जो भगवत प्राप्ति का केवल एक में एकमेव साधन है या एक में योग्यता है और वो क्या है तत्र लवल्यम मूल्य कलम जन्म कोटि सुकृतिर न लभ्यते तो भगवान को अपना बनाना है तो उसमें एक ही चीज़ चाहिए व्यक्ति के हृदय में वो है लालसा और इस अध्याय में भी हम पढ़ेंगे आगे जाके कुछ प्यारों में आता है चैतन्य महाप्रभु वापस कब आए दक्षिण भारत से तब आए जब जगन्नाथपुरी के भक्तों के हृदय में बहुत लालसा बढ़ गई भगवान तो सबके हृदय को जानते हैं ना तो इतनी लालसा बढ़ गई भक्तों को लगा महाप्रभु से मिलना है मिलना है तो महाप्रभु साउथ से वापस चैतन्य महाप्रभु मुंबई तक आए थे थाना है ना मुंबई में वहां तक आए थे वहां से वापस हुए दक्षिण भारत की यात्रा से और वो वैष्णव से मिलते हैं तो चैतन्य चरितम्र वृंदावन वगैरह बाद में किया। हाँ तो वृंदावन यात्रा बाद में क्योंकि संन्यास लेके जैसे पहुंचे जगन्नाथपुरी एक महीना रहे होंगे हाँ फाल्गुन को सन उन्होंने वो लिया था आ, सन्यास लिया था और फिर चले गए तो वहाँ फिर एक दो महीने रहे और वहाँ से सीधा दक्षिण भारत की यात्रा में चले गए बल्कि दक्षिण भारत की यात्रा में जाने का कई कारण है लेकिन चैतन्य महाप्रभु का जो अंतरंग कारण था पूरी यात्रा का वो केवल एक भक्त को मिलने के लिए सिक्रेट है है ना उन्होंने कहा मैं तो अपने भाई जो बड़े भाई है विश्वरूप उनको ढूंढने के लिए जा रहा हूँ ये तो बाह्य कारण हो गया लेकिन दूसरा था एक शुद्ध भक्त को ढूंढने जा रहे थे प्रेमी रसिक भक्त जिनका आजीवन आज चैतन्य महाप्रभु सं करना चाहते थे और वो कौन थे रामानंद राय कहते एक बहुत सुखद रामानंद राय के बारे में बोलते हैं ऐसा डिवोटी जिसने मुझे बहुत सुख दिया क्या सुख दिया कृष्ण कथा का इसलिए उनको कहे गवर्नर का, का जॉब छोड़ दो और आ जाओ पुरी मेरे साथ रहो जीवन भर चैतन्य महाप्रभु ने कहा मेरे साथ रहो हम दोनों मिलकर कृष्ण कथा करेंगे और यही तो लाइफ है इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज कहा करते थे कृष्ण कथा इज लाइफ है ना इसलिए वो हमेशा कृष्ण कथा बोलना चाहते थे वास्तव में हमारा अनुराग कितना किससे बड़ा है उससे पता चलता है कि हमारे वाणी में कौन सी चीज का ज्यादा वर्णन होता है है न जैसे हाँ। हम बहुत प्रसाद प्रसाद का गुणगान करते तो प्रसाद से बड़ा प्रेम रहता है हमें ना कुछ तो कुछ भी हो जाए प्रसाद को लेके आएंगे वहा या फिर कुछ ऐसे होते आजकल मैं देखता हूँ कुछ भी हो जाए वो मोदी को लेके आते हैं कहाँ से न कहाँ से वो इंडिया में तो बहुत कुछ है प्रवचनों में भी आता है आजकल तो कृष्ण के बारे में इतनी चीज़ें हैं तो इसलिए आसक्ति पता चलती है आ, हम किसके बारे में अधिक चर्चा करते हैं या सुनते हैं तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त थे विशेष रूप से वृंदावनदास ठाकुर जिन्होंने हम सुनते हैं नित्यानंद प्रभु के आखिरी शिष्य थे जिन्होंने उनको आज्ञा दी थी कि आप चैतन्य महाप्रभु के चरित्र का वर्णन करो और वही व्यक्ति वास्तव में चैतन्य महाप्रभु का गुणगान कर सकता है जिसके ऊपर नित्यानंद प्रभु की कृपा है क्योंकि नित्यानंद प्रभु के पास आ, ही पूर्ण अधिकार है चैतन्य लीला का वर्णन करने का क्योंकि वो कौन है आदि गुरु हैं अनंत शेष हैं इसलिए कहते हैं गौर लीला ये नित्यानंद प्रभु के कंठ में है अनंत शेष के तो ऐसे नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी तभी कोई व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु का गुणगान कर सकता है और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से राधा कृष्ण को समझ सकता है जितना हम महाप्रभु के बारे में सुनेंगे चर्चा करेंगे उतने ही हम अपने आप को वृंदावन में पाएंगे या राधा कृष्ण के क्लोज यही तो सिक्रेट है हमारे संप्रदाय का चैतन्य महाप्रभु को हटाओ राधा कृष्ण बड़े कठिन लगेंगे हमें अभी इतनी मधुरता क्यों महसूस होती है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के कारण इसलिए ये जो षड थे ये हर रोज चर्चा करते थे इतने बिजी रहते थे षड गोस्वामी ऐसे नहीं कि बस वृंदावन में है कुछ काम नहीं ऐसे घूमते रहते नहीं बहुत बिजी थे उनका शेड्यूल दिया है चैतन्य चरित में वो ग्रंथ लिखते थे फिर लीला स्थलियों को खोजते थे प्रचार आदि भी के कथाएँ वगैरह करते थे और उसमें उस शेड्यूल में, में कृष्णदास क्योंकि जग जगन्नाथपुरी के भक्तों ने जब पूछा कि क्या कर रहे हैं ये गोस्वामी तो जब ये उसके उत्तर में लिखा है कि ये लोग ये, ये करते हैं उसमें एक घंटा रोज महाप्रभु का कथा सुनते हैं ऐसा वर्णन आया षड गोस्वामी बिल्कि महाप्रभु का गुणगान सुनते हैं तो ऐसे ही वृन्दावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत इतना अनमोल ग्रंथ बनाया कि जिसको भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते मैं सौ बार पढ़ा हूँ कितनी बार हंड्रेड टाइम्स कहते आप सब कुछ शिष्य उनके शिष्यों को वो प्रेरित करते थे कि आपको भी सौ बार पढ़ना चाहिए चैतन्य लीला हाँ ये चैतन्य लीला आघात समुद्र है उसका एक बिंद बंदु का कुछ अंश हमें चखने को मिल जाए तो हमारा जीवन पूर्ण रूपेण धन्य है तो ऐसे भक्ति सिद्धांत महाराज जब उनके आश्रम में कोई ज्वाइन करता था नया तो उसको ये दो ग्रंथ देते थे मोस्टली एक तो चैतन्य भागवत और दूसरा ये नरोत्तम ठाकुर का प्रार्थना प्रेम भक्ति चंद्रिका वगैरह ये ग्रंथ जो हाँ क्योंकि उसमें सारा सिद्धांत हो हाँ, हाँ। तो ये गौरलीला समझो और सिद्धांति समझो दोनों चीज़ें तो ऐसे वो प्रेरित करते थे अर इवन प्रभुपाद भी देखो प्रभुपाद ने जब विदेश के लिए भागवत पहली बार आए तो भागवत को ट्रंक में भेजा ना कोचिंग से लेकिन खुद के पास चैतन्य चरितम की कॉपी रखी जलदूत में चैतन्य चरितम्य का जो बंगला वर्जन है छोटा सा वो रखा कहते ये मुझे सहायता देता है ये मुझे आराम दे रहा है चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को मैं जलदूत में भी पढ़ रहा हूँ तो ऐसे आचार्यों की विशेषता हैं प्रभुपात तो कहते थे गौर लीला को कि ये तो बंगाली स्वीट है किसको असली स्वीट चखना है तो चैतन्य चरित्र है महाप्रभु का चरित्र है तो ऐसे जो वैष्णव थे वृंदावन के ये लोग क्या करते थे उसमें ये हरिदास पंडित एक विशेष वैष्णव थे जो गदाधर पंडित के दीक्षा लाइन में आते हैं तो ये लोग रोज चैतन्य भागवत को संध्या के समय में सुना करते थे राधा गोविंद देव मंदिर में बैठ के बहुत सारे वर्ष इकट्ठा होते थे और रोज चैतन्य भागवत लेकिन मंदिर वृंदावन में है ना जो बड़ा मंदिर है तो लेकिन अभी ग्रंथ शुरू किया तो खत्म होना निश्चित है ना कोई भी ग्रंथ है तो फिर वो लीलाएं खत्म हो गए तो लगा अरे कुछ तो मिसिंग है क्योंकि यहां चैतन्य भागवत में अधिकतर नवोद्वीप की लीलाओं को बड़ा डिटेल में और बहुत ज़्यादा वर्णित किया है जगन्नाथपुरी की लीलाएं इतनी छोटी सी है ना के बराबर है तो उनको लगा कुछ तो कमी है तो नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं हमें जगन्नाथपुरी की लीला भी सुननी है मतलब सन्यास के बाद की लीला तो वो तो ज़्यादा वर्णित नहीं थी तो इतनी लालसा बढ़ गई उनके कारण वो जो वैष्णव हरिदास पंडित सुना करते थे या सुनाया करते थे सुनते भी थे तो उनके गुण के बारे में कहते हैं कि वो आयुष्य वैष्णव हैं कभी किसी की निंदा नहीं करते थे और सदैव प्रशंसा करते थे वैष्णव की और ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है भगवत भगवान का गुणगान करना है तो वैष्णव का गुणगान करना सीखना चाहिए एक तो हम भगवान का गुणगान करना चाहते फिर भक्तों की निंदा भी करना चाहते मतलब भैया दोष कीर्तन भी करना चाहते गुण कीर्तन नहीं करते किसी भक्तों कुछ ना कुछ मतलब भक्त कुछ ना कुछ योग्यता हर भक्त में है तो प्रयास होना चाहिए उनके गुणों को देखें उनकी प्रशंसा करें तो ऐसे हरिदास पंडित आदि की इतनी लालसा थी कब वो दिन आएगा कि महाप्रभु के सं्यास के उपरांत की लीलाओं को हम सुन पाएंगे तब सब की नजर किस पे कृष्णदास विराज क्योंकि वो ऐसे एक भक्त थे जिन्होंने रघुनाथ गोस्वामी के चरण पकड़े थे क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी जी तो स्वरूप दामोदर के आश्रय में रहे थे और साक्षात आंखों देखा हाल उन्होंने देखा था ना महाप्रभु के लीला को फिर पुरी में रहे थे सुना था देखा था और इनके जो कड़छा हैं जो डायरी लिखते थे स्वरूप दामोदर उन सबको ये पढ़ा करते थे तो फिर हम देखते हैं जगन्नाथपुरी में जब ये लोग अप्रकट सारे लोग अप्रकट हो गए मोस्टली ना तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा क्या मेरे जीवन का लाभ यहाँ रहकर मुझे तो कहा जाना चाहिए वृंदावन जाके गोवर्धन पे चढ़ के आत्महत्या करनी चाहिए उस समय ये वैष्णव लोग दुखी होते थे तो सारे गोवर्धन पे चढ़ के कूद कूद लगाते थे कि शरीर छोड़ना है इतना दुख अनावर हो जाता था और विशेष रूप से इन भक्तों को दुख था भक्तों से दूर हो जाना ना कितने सारे आचार्य चले गए तो रघुनाथ गोस्वामी को लगा भक्त वैष्णव के बिना कठिन है इसलिए चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को पूछते हैं ना हम सुनते हैं क्या पूछते हैं सबसे बड़ा दुख क्या है भक्तों से दूर हो जाना अरे कृष्ण पनिशमेंट देते हमें यदि हम वैष्णव के संघ का वैल्यू नहीं समझते हैं या अपराध करते रहते हैं तो कृष्ण क्या करते हमें दूर रख देते हैं हाँ ठीक है तुम हालांकि रहो तुम अपना राजा बनना चाहते हो बनो राजा बनो यहाँ भक्तों के संग में मीन्स विनम्रता का भाव लेके रहना चाहिए इसलिए भक्तों के बीच में जाएं हमेशा सेवाओं में या जो भी, भी श्रवण हो या वो हर चीज़ उससे क्या होता है विनम्रता का भाव आता है अन्यता जितना हम एकांत में होते हैं अपने आप को ही शुद्ध भक्त मानने लगते हैं सोचते मैं प्योर डिवोटी हूँ नहीं इसलिए महाप्रभु ने कहा ये वैष्णव का संघ समाज है। उसके बीच में जाओ और छोटा बन के रहो जितना हम छोटा बन के रखते रहते हैं हृदय में तो कृष्ण की कृपा होती है सारी योग्यताएं आ जाती है। तो हैं तो ऐसे ये रघुनाथ दास गोस्वामी जब आए हैं तो रूप सनातन उनके बड़े भाई के समान है ना उन्होंने कहा अरे ऐसे ऐसे अच्छा नहीं है उनको कहा आप अकेले ऐसे हो कि जिनको महाप्रभु की लीलाएँ पता है आप चले जाओगे तो सारा धन लॉस्ट हो जाएगा जाओ राधा कुंड में रहो और वहाँ महाप्रभु का गुण कीर्तन करो तो ये रहे उनके आज्ञा से तो उनको पता था जे वो रघुनाथ दास हाँ पता था ना हाँ, पता था, था उनको रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को पता था कि आत्महत्या करने के लिए आए वृंदावन हम तो कृष्ण ढूंढने जाते या दर्शन करने जाते सोचो वो भक्तों के विराज है फिर वो रहे फिर वहां ये कृष्णदास का विराज थे जिनके ऊपर नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई थी इसलिए कहना ना गौरली का वर्णन वही व्यक्ति कर सकता है जो नित्यानंद प्रभु का कृपा पात्र है इसलिए वह क्योंकि उनके भाई ने अनादर किया था ना नित्यानंद प्रभु का जो पार्षद थे मीन उसका तो उसका मतलब ये मीनकेतन रामदास ये नित्यानंद प्रभु के आ, संगी हैं तो ये हमेशा नित्यानंद प्रु के भाव में रह, मग्न रहते थे और उनके उस दिन उनके घर में कृष्णदास कविराज के, के घर में कोई फंक्शन था जिसमें वो जो पुजारी है वो इनका अनादर करता था मेनकीर्तन रामदास का ये आए थे नज़रअंदाज किया ना कोई आ गया आपके और ठीक है चलो तो वो विग्रह की आराधना करने लगा इनको कोई वैल्यू आदि नहीं दिया और इनका जो भाई है कृष्णदास कविराज का उसने भी वैसे ही किया वो गौरांगा महाप्रभु को तो बहुत मानता था सब गौर हरि, गौर हरि। नित्यानंद प्रभु को बिल्कुल नहीं फिर उनके संगियों को भी आनादर आज भी बंगाल में है ना ऐसे लोग जो नित्यानंद प्रभु को स्वीकार नहीं करते इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने गौड़िया मठों में केवल गौरांग महाप्रभु स्थापित किए देखा ना कई जगह गौरनीता इसकोन में ही है बाकी मंदिरों में तो बस तरह दिखते हैं तो ये लोग अनादर का भाव होता था इनका तो इसके कारण अपने भाई को डाटा कृष्णदास कविराज ने और ये देख के मीन केतन रामदास बहुत ये हुए था सुखी हुए और वो चले जाते तो उस रात्रि को नित्यान कृष्णदास कविराज सो रहे होते हैं उस रात्रि को ये आते हैं नित्यानंद प्रभु अपने संगियों के साथ उनके स्वप्नों में आते हैं और उनको कहते हैं कि कृष्णदास तुमने सही किया है अपने भाई को डांट के वो अपराधी हैं तुम क्या करो सिद्धि प्राप्त करने जीवन के वृंदावन चले जाना हाँ तो उनकी आज्ञा लेकर भगवान नित्यानंद की आज्ञा लेके कृष्णदास के विराज वृंदावन आते हैं और वहाँ रहते हैं और ये रघुनाथ ये दास गोस्वामी भी आ गए तो ये, ये राधा कुंड में रहते थे दोनों भी और रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करते थे लगभग तीन घंटे क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी का भी आदि लीला में शेड्यूल दिया है ना कहते उनकी साधना ऐसी थी मानो पत्थर की लकीर कृष्णदास के विराज कहते पत्थर की लकीर मिटती है क्या नहीं वैसे है कुछ भी हो जाए फॉलो करना है जैसे हमारे महाराज है कुछ भी हो जाए मंगल आरती सुबह दिखाई देंगे चाहे वो रात को दो बजे सोए तीन बजे सोए वो मंगल आरती दिखते हैं तो वैसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में कहा गया है कि वो रोज हाँ लगभग हजार या तीन हजार दंडवत करते थे वैष्णव को विग्रह को फिर परिक्रमा करना राधा कुंड का और रोज तीन घंटे लगभग एक प्रहर या कुछ ह चैतन्य लीला का वर्णन करते थे और ये जो कृष्णदास कविराज है ये आगे बैठ के सुनते थे हम जन जनरली श्रवणम में पीछे का देखते ना पीछे कहा दीवार ढूंढते हैं जगह देखते ढूंढते दीवार वो सही है हमारे लिए हम सोचते है <laughs> <laughs> तो कृष्णदास कविराज का वर्णन आता है वो सामने बैठ के सुनते थे नोटबुक लेके नोट्स बनाते थे उनके नोट्स सुनते रहे सुनते रहे और इनका ये पता चला इनको वृंदावन के भक्तों को पता चला राधा कुंड में कुछ हो रहा है एक बोल रहा है महाप्रभु की लीला दूसरा सुन रहा है तो ये ऑलरेडी चर्चा का होता है ना थोड़ा सा तो पूरे और कृष्णदास कविराज तो बहुत महान विद्वान मतलब उनकी भक्ति उन, उन, उनकी क्या कहा जाए कि नरोत्तम ठाकुर एक गीत में कहते हैं गलाय शिला वो कहते हैं गौरा गोविंद लीला कहते हैं ये जो कृष्णदास कविराज है उन्होंने क्या वर्णन किया है दोनों का गौराग महाप्रभु का भी और गोविंद का भी कहते जिसको सुनने मात्र से पत्थर पिघल जाते हैं लेकिन मेरा हृदय इतना कठोर है नरोत्तम दास ठाकुर कहेते कि वो पिघल नहीं रहा है मेरा मन नहीं लग रहा है उनमें तो उन्होंने दो ग्रंथ लिखे थे ना कृष्णदास कविराज ने एक है गोविंद लीला अमृत कृष्ण लीला से भरा पड़ा है और दूसरा है चैतन्य चरित दोनों अमृत है वो गोविंद लीलामृत और दूसरा चैतन्य चरित अमृति कृष्णदास कविराज का गुणगान नरोत्मदास बहुत अधिक रूप से करते हैं किया हो। ये प्रेम भक्ति चंद्रिका का शुरुआत की श्लोक है तो ऐसे जब कृष्णदास कविराज श्रवण करते थे सिंसियरली तो फिर ये हरिदास पंडित और ये सब वैष्णव ने उनको अप्रोच किया कि आप लिखो आप वर्णन करो महाप्रभु के चरित्र करो उसको कहते परिवर्तित लीला जो बाद में घटित हुई लीला जो है सन्यास के बाद फिर ये सोचे कि अच्छा मैं तो इतना योग्य नहीं हूँ हाँ तो लेकिन फिर उन्होंने क्या किया वैष्णव को अप्रोच किया सारे वैष्णव के चरणों में दंडवत किया क्योंकि कोई भी कार्य करना है गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण तिनेर स्मरण है विघ्न विनाशन है ना कुछ भी आध्यात्मिक कार्य चाहे जपा हो या कुछ बड़ी बड़ी सेवाएं हो तो हमेशा तीनों का स्मरण करना चाहिए गुरु का वैष्णव का और भगवान का कहते हैं है, विघ्न विनाशन जितने विघ्न आते हैं तीनों केवल स्मरण मात्र से सोचो इसलिए तो शुक्रदेव गोस्वामी जब आए ना उस सभा में जहां परीक्षित महाराज वेट कर रहे थे बहुत सारे लोग बैठे थे तो शुक्रदेव गोस्वामी को आसन दिया और उनके चरणों में परीक्षित महाराज बैठे और उनको कहते कि आप जैसे वैष्णव का दर्शन करने या स्मरण करने मात्र से शुद्धंती वही ग्राह पूरा परिवार आदि सब कुछ शुद्ध हो जाता है स्मरण करने से तो क्या कहा जाए जब आप जैसे वैष्णव के पाद शौचासन आदि भी मतलब चरण सेवा उनको आसन देना ये सब करने से क्या लाभ कितना बड़ा लाभ हो सकता केवल स्मरण से इतना लाभ है पूरे पीढ़ी सारे शुद्ध हो जाते फिर सेवा से कितना लाभ हो सकता है तो उसी प्रकार से यहाँ तीनों का स्मरण करने के लिए बल्कि कृष्णदास के विराज ये जो बात है ना तीनों का स्मरण ये चैतन्य चरितमृत के बिल्कुल शुरुआत में लिखते हैं क्योंकि वो इतना बड़ा रचना करने जा रहे थे ना कहते कोई बाधा नहीं आनी चाहिए तो इसलिए वो वर्णन करते हैं फिर सारे वैष्णव को आशीर्वाद मांगते हैं और फिर जाते हैं कहा मदन मोहन मंदिर में ना सनातन गोस्वामी के और वहां जाकर विग्रह को प्रार्थना करते मदन मोहन को जैसे मदन मोहन को देख रहे थे तुरंत उनके गले का माला गिर पड़ता है नीचे और वो आके उन पुजारी कृष्णदास के विराज को पहनाते फिर सब लोग हरी बोल हरी बोल करते सब समझ लेते संकेत है ये संकेत है कि भगवान चाहते हैं कि इनसे ये सेवा हो तो फिर कृष्णदास के विराज फिर भी वो अपने आप को अयोग्य ही समझते थे लेकिन मतलब ये नहीं कि हम सोचे कि मैं अयोग्य हो मुझे करना नहीं इसलिए अयोग्य नहीं समझना है क्योंकि हम चाहे योग्य हो या अयोग्य हो लेकिन हमें करना आज्ञा है तो करना चाहिए जिसके द्वारा क्या है सारी योग्यता आ जाती है चाहे हम आज सफल भी हो जाए तो भी कृष्ण उतने प्रसन्न होते हैं जितना हम सफल हो जाने से भी चाहे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आग्ञा है जाओ एक भी नहीं गया जो एंडेवर है उससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं ना और जितना एंडेवर है उसके अनुपात में हम शुद्ध होते हैं अपने हृदय में तो वैसे ही कृष्णदास कविराज काब ने हमेशा सुनते हैं कि मैं ये नहीं हो रहा हूँ मुझे में योग्यता नहीं है लेकिन फिर जब लिखने के लिए शुरुआत किया ना कहते ये क्या है कमाल हो गया हो कहते इतना जा रहा है चीजें लिखते जा रहे कहते मुझे अपने पे विश्वास नहीं हो रहा है लिखते कापे कर मेरा हाथ जो है लिखते लिखते काँप रहा है ना देखिए है नया नए आंखों से कुछ नब्बे साल के आयु थे कृष्णदास कवीराम ने चैतन्य चरितम चे अभी हम पूरा पनीर खा रहे तभी भी नहीं पढ़ते क्या क्या खाते पीते रुष्ट पुस्त है कि नहीं तो भी नहीं पढ़ा जा रहा है हमसे लेकिन कृष्णदास के विराज नब्बे साल की आयु में लिखना जोक नहीं है बहुत कहते हाथ ऐसे ऐसे काँप रहा है पार्किंसन डिजीज होती है ना ऐसे होता है हाथ तो ऐसे कॉँप रहा था और दिख नहीं रहा है सुनाई तो मतलब तो सारी अयोग्यता तो बोलते लेकिन फिर भी कहते एक चीज़ देख रहा हो कैसे ये चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है वो कहते हैं तो ये भगवान की कृपा है इसलिए है भगवान ने उनसे लिखवाया ये चैतन्य चरित्रामृत और इसलिए जब ये आ गया वृंदावन के भक्त नाचने लगे और फिर ये ग्रंथ फिर इसलिए है सर्वोत्तम जो ग्रंथ आज तक आया है महाप्रभु के ऊपर वो चैतन्य चरित्रामृत है क्योंकि इसमें केवल लीलाई भी नहीं है बल्कि चैतन्य महाप्रभु जो देने आए ना को क्या आमा बिना ब्रज प्रेम अन्य ही देते नहीं। मेरे बिना ब्रज का जो प्रेम है कोई और नहीं दे सकता नहीं। तो उसकी जो सारी प्रोसेस है सिद्धांत है लीला के साथ चैतन्य चरितमृत में उन्होंने ऐसे बांध के रखा है प्रॉपर पैक करके रखा है तो इसलिए कई बार कृष्णदास केवराज कहते हैं कि कुछ लोग कंप्लेंट कर सकते हैं इसको पढ़ते हुए क्या कंप्लेंट कर सकते हैं कहते हैं कि इसमें बड़े संस्कृत के श्लोक दिए हुए हैं है ना मैं भी जब मुझे याद है शुरुआत के जो दिन थे ज्वाइन किया था और चैत्य चेतन पढ़ने शुरू किया वो आदि लीला तो एक दो साल से आगे पहुँचा ही नहीं आदि लीला शुरू करते अच्छा थे इतने सारे संस्कृत के श्लोक सिद्धांत कुछ समझ में आता था लगता बंद कर दो तो फिर बंद कर देते थे लेकिन लेकिन कृष्णदास विराज आगे लिखते हैं कि सुनते सुनते सही हाँ कहते इसके लिए एक ही योग्यता है बार बार क्या करो सुनो सुनो सुनो इस ग्रंथ को समझने के लिए यही है सुनते सुनते सही इसको सुनते रहना चाहिए सुनते रहना चाहिए बार बार बार बार तो फिर इसके प्रति आपका आकर्षण और झुकाव बढ़ेगा नहीं तो हम क्या नेग्लेक्ट करते हैं नहीं बार बार सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए। तभी ये समझ में आता है और फिर हम उसमें प्रवेश हमें मिलता है अन्यथा नहीं तो ऐसे वो कहते हैं कि ये तो भक्तों के लिए लिखा है हाँ कौवे जैसे लोगों के लिए नहीं लिखा हो कहते हैं ये कोयल होती है ना उनके जैसे भक्तों के लिए ये चैतन्य चरित है तो ऐसे चैतन्य चरित वैसे बहुत सही में अमृत है हाँ श्री चैतन्य चरितमृत श्री की चेतना जिसने धारण की उनके चरित्र का वर्णन श्री मीन्स श्रीमती राधा रानी चैतन्य ने राजा रानी की चैतना को धारण किया और फिर जो आचरण हुआ वो अमृत से भी बढ़कर है है न तो चैतन्य चरितमृत ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है बल्कि बंगाल में लोग सुबह शाम बंगाल में जाएंगे गांवों में भी लोग इसको दोहराते रहते हैं चाहे चैतन्य चरितमृत हो या चैतन्य भागवत हो या चैतन्य मंगल हो जो साधारण भाषा में इसको दोहराते इसलिए प्रभुपात भी कहते थे कि मेरे गुरु महाराज ने कहा कि एक समय आएगा पाश्चात्य जगत के लोग इसको पढ़ने के लिए क्या सीखेंगे बंगाली सीखेंगे इतना मधुर सीख के प्रवचन देते हैं ऐसे ऐसे में है, तो जो मतलब इंडियंस तो है, लेकिन मा, तो ठीक लेकिन महाराज प्रवचन देते बंगला में मा, मायापुर में दिया उन्होंने और विदेशी भक्त जैसे भक्ति विकास महाराज है वो भी देते वो पूरा बंगला में देते है तो हजारों भक्त हैं जो बंगला सीखे और ये लोचन दास है चेतना है मतलब नहीं वो वो उसको पान्चाली, पान्चाली वो उसको पांचाली पांचाली उसका मैंने किसी ने नाक बंगाली प्यार हाँ श्लोक के साथ वो बड़ा अमृत है वो भी वो देखेंगे सूत्रखंड खत्म है उसका चैतन्य भागवत ठीक है चैतन्य ची ठीक है कहीं दिन से पढ़ो पढ़ो देंग नहीं पोड़ू पोड़ू नहीं नो मुश्किल होता है पर तो पर लेकिन जनरली चैतन्य भागवत पढ़ लेना चाहिए पहले तो थोड़ा सा महाप्रभु की लीलाओं से परिचित हो जाते हैं हम या समराइज वर्जन अच्छा चरित में भी वो लीला का समराइज किया है समराइज दिया है उन्होंने एक एक प्यार में कई लीलाओं को वर्णन किया है तो आज हम एक अध्याय शुरू करेंगे तो जब तक ये अच्छा ख़त्म <laughs> नहीं होता पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है क्वेश्चन सारे आप अभी नहीं ये ये भी ये मतलब एक क्वेश्चन उठ सकता है कोई वो पूछ सकता है सारे वृंदावन का सारे जो गोस्वामी व डिवर्टिज लोग हैं कृष्णादास को विराज गोस्वामी के पास मतलब प्रार्थना किया चैतन्य चैतन्य लिखने के लिए बट उस टाइम रघुनाथ दास गोस्वामी भी उधर थे तो उनके पास भी कर सकते मतलब क्योंकि उन्होंने तो डायरेक्ट सुना है उन्होंने डायरेक्ट चैतन्य के साथ एसोसिएशन लिया है नहीं लेकिन वो उनके पास ऐसा वो नहीं था ना क्या कहते हैं और वो पूरे हमेशा भाव में बने रहते थे भाव में तो तो इसलिए तो तो उनको मुश्किल था, था। इसलिए कृष्णदास कविराज को अप्रोच किया और कृष्णदास कविराज ने पहले ग्रंथों की रचना भी की थी ना इसलिए भी वो भी एक रीजन था अनुभव के कारण हम बोलते हैं कोई सेवा कोई कर देते ठीक है ये कर सकता है तो भी एक रीजन था तो ये जो अध्याय है चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत से वापस आने का वर्णन कृष्णदास का करते हैं मध्य लीला का दसवा अध्याय जिसमें शुरुआत में ही वो लिखते हैं तम वंदे गौर जलदम स्वशयो दर्शनामृते विदावग्रह्ला भक्त शशा आजीव्य याथ तो वो उसमें लिखते हैं कि मैं उन चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करता हूँ जिनकी तुलना एक बादल से की करते हैं वो बादल से करते हैं जो बादल जल जो अमृत के समान जल है उससे भरा हुआ है और वो कहते हैं जो वहाँ वर्षा करता है वो बादल जो खेत हाँ लंबे समय से जिनको जल प्राप्त नहीं हुआ था तो वो प्राप्त हो के वो जो खेत है नष्ट होने से बच जाते हैं और पुनः खिलते हैं तो इसलिए वहाँ ये तुलना करते कि ये जो खेत है ये भक्त है और ये जल बादल है कौन है चैतन्य महाप्रभु है तो अभी ये सारे खेत यहाँ सूखे पड़े थे जगन्नाथपुरी में लेकिन अभी वो बादल दूर घूम घूम के अभी जगन्नाथपुरी आने वाला है वो जब वर्षा करेगा तो सारे जगन्नाथपुरी के भक्त क्या हो जाएंगे खुश हो जाएंगे इसलिए ये चैतन्य चरितमृत का जो हर अध्याय है ना उसका कोई भी पहला श्लोक लीजिए बहुत ही अप्रतिम है जिसमें एक प्रकार से पूरे अध्याय को समराइज किया है कृष्णदास कविराज ने सार रूप में और बहुत इंपॉर्टेंट हाँ, है तो आगे वो लिखते हैं जय जय श्री चैतन्य जया नित्यानंद जया द्वैत चंद्र जय गौरव भक्त तो ये खासियत है कृष्णदास के विराज की हाँ शुरुआत में ही सबका जय घोष करते हैं एक्चुअली जो व्यक्ति के अंदर द्वेष और ईर्षा का भावना होता है ना वो व्यक्ति किसी की जय नहीं करता पता है ना है ना हम किसी से थोड़ा सा ये है ईर्षा या द्वेष है या जलन होती है ना तो उसकी कोई प्रशंसा हो या कुछ तो हमें लगता है चुप रह जाते हैं हम ना उसका कुछ गुणगान करना नहीं चाहते तो वो इसलिए और दूसरा क्या है इन सब महान भगवान या आचार्य ग्रह सबका जय करने से हम इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं इसलिए इसलिए तो हमें ये सब लेट के बोला जाता है जय ओम विष्णुपात परम जय बोलते रहो ना कई लोग कहते हैं ये सोने का अच्छा टाइम है <laughs> क्योंकि हम हमें याद है शुरुआत के जो दिन ज्वाइन किए थे तो बहुत थकते थक जाते थे दिन भर नाम सेवा फिर शाम को होम प्रोग्राम ले जाते थे दिल्ली का ट्रैफिक रात को होम प्रोग्राम से आके पूरा बारह बज जाते थे और फिर मंगल आरती उठना है सुबह साढ़े तीन चार मतलब तीन चार घंटे नींद और फिर सुबह कई भक्तों मंगल आरती में ऐसी अवस्था होती थी कि मानो गिर जाएगा <laughs> आके और फिर कभी कभी इतने तक जाते थे नींद आती थी कि जब ये समय होता था ना जय ओम विष्णुपात लगता था ये सही समय है <laughs> थोड़ा सा पूरा एक स्ट्रेच हो जाते थे और हल्का सा छोटा सा नींद का अनुभव रिलैक्सेशन मिलता था तो कई भक्तों की तो अभी हम hmm. मतलब यही स्थिति है <laughs> <laughs> तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं जब हम जय घोष करते हैं हाँ अच्छा। सबका तो जय करते रहना चाहिए भक्तों का और दूसरा ये भी है कि हम वो द्वेष और ईर्षा का भावना नहीं है चला जाता है ना ये सब हम देखते हैं अपने आचरण में देखते हैं ना किसी के हम इतना सरलता से प्रशंसा नहीं करते ये बुक पे आदि हाँ बहुत जय तो जयंसा कर ला से बोला नहीं। पे कंट्रोल होगा जय हाँ जाए। तो जय ये ये बल्कि ये नहीं है कि वो भगवान का जय कर रहे या अपने गुरु का जय कर रहे नहीं वैष्णवों का, का भी हाँ तो व्यक्ति को केवल ये भी नहीं होना चाहिए कि मैं और मेरा गुरु नहीं क्योंकि वैष्णव समाज है हमें तो सबके कृपा चाहिए है ना तो वो भी नहीं तो यहाँ गौरव भक्त वृंदक कितने सारे गौरांग महाप्रभु के भक्त हैं उनका गुणगान करते हैं तो हमें साधु गुरु शास्त्र ना वह यह बोला कि केवल अपना ही गुरु साधु भी बोला है ना तो वह साधु आदर जो वैष्णव है दूसरे जो वैष्णव हैं उनकी भी कृपा चाहिए मुझे इसलिए जो भक्त है वह हमेशा चाहता है कि जित अधिक से अधिक कृपा प्राप्त करना चाहता है क्योंकि वो सोचता है मेरे आध्यात्मिक जीवन में मेरे मुझे सबकी कृपा की आवश्यकता है है ना आगे बढ़ने के लिए कृष्ण की ओर जाने के लिए तो वो प्रयास करता रहता है चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आदवेद और जितने भी भक्तगण है सबकी कृपा की वो कामना करता है और वास्तव में इसको कहते हैं पाथ ऑफ ग्रेस कृपा का रास्ता है भक्ति या ऐसे अपने बलबूते पे नहीं हो सकता कि नहीं मुझ में इतनी योग्यता है ऐसे कितने आया और चले गए जिन जिनको आप घमंड अपनी योग्यता का अपने स्किल्स का अपने ज्ञान आदि का नहीं जो लोग निर्भर हुए गुरु वैष्णो और कृष्ण की कृपा पर वही लोग आगे बढ़े आगे कहते पूर्व महाप्रभु चले दक्षिणे प्रताप रुद्र राजा तब है बोला टाइम कितना है हमारे पास नहीं, आप अरे नहीं okay. तो पूर्व जबे महाप्रभु अभी <coughs> वैसे एक एक पैर बहुत हुआ है कोई बात तो नहीं यहाँ है। हम कुछ दौड़ने की प्रयास नहीं करेंगे जैसे स्लो जाएंगे तो समझना अच्छे से समझना तो नहीं लेकिन वैसे डिस्कस करते जाएंगे पूर्व जबे महाप्रभु चलेला दक्षिण है तो यहाँ कनेक्ट करते हैं कृष्ण कृष्णदास के विराची इस अध्याय को पिछले अध्याय से या यात्रा शुरू होने से पहले कि पहले ये जो महाप्रभु हैं दक्षिण जाने के लिए निकल पड़े प्रताप रुद्र राजा तबे बोलाइला सार्वभौमे तो प्रताप रुद्र महाराज के दो गुरु थे गुरु मीन्स एक दीक्षा गुरु एक शिक्षा गुरु या ऐसे थे एक थे उनके कुल गुरु थे काशी मिश्र काशी मिश्र सुना है नाम काशी नहीं। महाप्रभु रहे नहीं। काशी मिश्र आलय और दूसरे थे सार्वभौम भट्टाचार्य बल्कि राजा प्रताप रुद्र ऐसा वर्णन आता है कृष्णदास कविराज कहते हैं जितने दिन ये राजा प्रताप रुद्र जगन्नाथपुरी में रहते थे रोज काशी मिश्र के घर जाते थे और उनकी चरण सेवा करते थे ये प्रताप रुद्र क्या सेवा भाव था इसी कारण से तो महाप्रभु ने कई हाँ कुल गुरु उनके गुरु ही थे वो तो रोज जाते कृष्णदास कविराज लिखते हैं कि जितने दिन क्योंकि राजा ऐसे नहीं कि पूरी में रहता था नहीं कभी कभी राजा पूरी आता था प्रताप रुद्र वो मेनली रहा करता था कटक जो राजा का जो प्लेस है वहाँ एक दुर्ग है बाराबाटी दुर्ग कहते वहाँ वो रहा करते थे और फिर कभी कभी पूरी आते थे पूरी में भी उनका महल था वहाँ रहते थे तो जितने दिन रहते थे रोज जाके किसकी सेवा करते थे काशी मिश्र की और उनके चरण सेवा ऐसे नहीं कि किसी को लगाया या खुद चरण पाद सम्मान की वो सेवा करते थे जब वो गंभीरा में वहाँ रहा करते थे काशी मिश्र का जो भवन था तो ऐसे ये राजा प्रताप रुद्र इतने महान भक्त थे इसलिए तो महाप्रभु के इतने कृपा पात्र बने इतना कोई राजा कृपा प्राप्त नहीं किया जितना ही प्रताप रुद्र प्राप्त किए और दूसरा क्योंकि ये राजा ये भावना वैष्णव सेवा में था और उसी भावना से जगन्नाथ की सेवा करते थे ना क्या लगाते थे झाड़ू लगाते थे इतना आ, ये तो जब चैतन्य महाप्रभु निकले दक्षिण के लिए निकल गए थे मेनली तब सार्वम भट्टाचार्य को राजा प्रताप रुद्र अपने पास बुलाते हैं और सार्वम भट्टाचार्य से हमेशा परामर्श करते थे उनसे हमेशा मार्गदर्शन या गाइडेंस प्राप्त करते थे जो ये राजा प्रताप रुद्र हैं बशित आसन दिला करी नमस्कार महाप्रभु रता तब है पोछी लाता हे तो उन्होंने क्या किया सारम भट्टाचार्य को बुलाकर उनको बैठने के लिए आसन प्रदान किया और उनको प्रणाम किया नमस्कार किया मतलब हम जैसे मिलते हैं दंडोत में एक दूसरे को वैसे उन्होंने आदर सम्मान उनको प्रदान किया हाँ तो इसमें दिखाते कि कैसे आ, उन, उनका ऊंचा स्थान था बल्कि राजा का स्थान सबसे बड़ा होता है लेकिन फिर भी राजा भी किसी के आधीन है गुरु के सामने क्या है वो छोटा ही है तो सब प्रकार से सारा जग उनको प्रणाम करता है राजा को लेकिन ऐसे प्रताप रुद्र भी अपने आध्यात्मिक गुरु के सामने प्रणाम को दंडवत कर रहे थे इसलिए ये दंडवत जो हम करते हैं ये कोई छोटी चीज नहीं है ये एक चीज हमें भगवत धाम ले जाएगी दंडवती दंडवती ले जाएगा भगवत धाम इतना ये नहीं है हल्का नहीं है बल्कि भगवान को हम खरीद सकते हैं इस इसलिए तो भक्ति सिद्धार्थ महाराज एक दिन बहुत बारिश हो रहा था तो जब भक्ति सिद्धार्थ महाराज अपने मठ में घुसने वाले थे और मठ के बाहर बहुत कीचड़ वगैरह था बारिश हो रहा था ग्रहस्थ भक्त अपनी पत्नी के साथ जा रहा था घर वहां से तो भक्ति सिद्धांत महाराज अंदर जा रहे थे इतनी बारिश इतना कीचड़ तो वहा उसी में ही वो ग्रहस्त भक्त, भक्त भक्ति सिद्धांत महाराज को देखकर ही क्या करते दंडवत क्योंकि शास्त्र कहते ना कि गुरु को जहा भी देखे जब भी देखे शिष्य को क्या करना चाहिए दंडवत करना चाहिए प्रभुपाद के शिष्यों को देखो वीडियोज वगैरह हम देखते एयरपोर्ट यहाँ वहां कहा, कहा कैसे वो देखते नहीं नीचे पत्थर है क्या है जहां तहा लेट जाते थे वो बड़ा शरणागति और समर्पण का भाव है और इवन अः तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने जब देखा कि ये प्रणाम करने जा रहा है इतनी बारिश से पूरा कीचड़ यहाँ तक पाव जा रहे हैं और भगतीनाथ कहते नहीं नहीं नहीं कहते नहीं वो भगतीनाथ कहते मत करो मत करो कहते नहीं यही मेरा धन है क्या है शिष्य क्या कहता है यही मेरा धन है आपको एक प्रणाम करना और क्या है मेरे पास हाँ यही मेरी एक पूंजी ये हो सकती है तो इसलिए ये बहुत बड़ी चीज है प्रणाम वास्तव में हम खरीद लेते हैं कृष्ण को या वैष्णव की कृपा को क्या करते इजिली एक्सेस करते हैं तो ऐसे ये उनको प्रणाम आदि करते हैं और महाप्रभु के बारे में पूछने लगते हैं पूछ ही अरे चैतन्य महा राजा प्रताप रुद्र को केवल ऐसे हल्का सा सुनाई दिया था कोई एक बड़ा सन्यासी आया है जिससे सब प्रभावित है और सारव भट्टाचार्य उसको अपने घर ले गया था ऐसे कुछ कुछ वार्ता इनके कान में पड़ी थी तो उसको थोड़ा क्लैरिफाई करने के लिए उन्होंने सारवम भट्टाचार्य को ही बुला लिया अपने पास और कहा कि ऐसे ऐसी चीज है आदर सम्मान के साथ उनको पूछा तोमार घरे एक महाशय ते सुनीला तुम्हारा कहते कि मैंने सुना है कि आपके घर में एक महाशय आया है अब ये महाशय शब्द का क्या अर्थ है जैसे महाशय बहुत रिस्पेक्टफुल वर्ड है ना तो महाशय का ये अर्थ भी बोलते हैं नरोत्तम दास ठाकुर राधारा चरणाश्रय करे से महाशय जिसने राधा रानी का चरण का आश्रय लिया है वो व्यक्ति क्या है महाशय है इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर को जीव गोस्वामी ने ये टाइटल या उपाधि दी थी कौन सी उपाधि महाशय इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर का नाम आपने कहा पढ़ेंगे ना तो ठाकुर महाशय इसलिए दास ठाकुर महाशय ऐसे पढ़ने को मिलता ते कुछ था। है आया है तो ये बंगाल का एक नाम गौड़ हुआ करता था कहते महाकृपा मैं वो बहुत अधिक कृपालु है वही शब्द यूज किया उन्होंने नमो महा व्या कहते राजा कहते हैं महाकृपा में वहां रूप गोस्वामी ने महावधान्या बोला और यहाँ राजा उनको महाकृपा में कहता अभी लेकिन इन्होंने इनकी कृपा को अभी देखा नहीं है सुना नहीं है जाना नहीं है लेकिन फिर भी तुम्हारे बहु कृपा कैला कहे, कहे सर्वजान कृपा करी करा हमे ता रशन आप देखो सही व्यक्ति को अप्रोच कर रहा है नहीं क्योंकि इनके ऊपर कृपा की है इसलिए तुम्हारे ऊपर कृपा हुई है इसलिए मैं तुमको पकड़ूंगा तुम्हारे द्वारा मुझे किसकी कृपा मिलेगी महाप्रभु की, यश प्रसाद भगवत प्रसाद वही है गुरु कृपा पात्र है कृष्ण के है ना प्राप्त कल्याण वो प्राप्त करते हैं कृष्ण की कृपा को और फिर जो जीव जो दुखी है त्राणा य कारुण्य उन जो दुखी जीव है उनके ऊपर वर्षा करते हैं जो संसार दावाग नल में क्या हो रहे हैं जल रहे हैं तो यहाँ ये यह कितना इम्पोर्टेंट है तुम्हारा बहु कृपा कहला कहे सर्वजन केवल मैंने कह रहा हो आपके ऊपर इन्होंने बहुत कृपा हुई है ये सब लोग कह रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ था कि ये तो मायावादी थे और अभी भक्त बनाया और महाप्रभु चले गए तो इसकी चर्चा पूरे त्रिभुवन में हो रही थी कि सार्वम भट्टाचार्य जो बृहस्पति है स्वर्ग का जो बृहस्पति है वो महाप्रभु की लीला में सार्वम भट्टाचार्य है उनके जैसा विद्वान कहा नहीं था उसको भी कृष्ण के लिए रोना सिखाया तो महाप्रभु सोचे इसलिए ये सर्वम भट्टाचार्य कभी कभी कहते हैं मैं तो कौवा था महाप्रभु का जब मैं हूँ ना कभी -कभी सि में आता है हे गौर हरी मैं तो कौवा था लेकिन आपने मुझे गरुड़ बना दिया है अभी ऐसा और हमारी स्थिति वही है प्रभुपाद के आंदोलन में आने से पहले हमारी क्या वैल्यू थी क्या स्थिति थी हम अपने आप को यदि देखे तो तो कोई भी मतलब चाहे चाहे फुल टाइम डिवोटी हो या पार्ट टाइम डिवोटी हो जो भी इसको कनेक्टेड है प्रभुपाद की कृपा से हम कितनी नु? योग्यताओं का अर्जन करे किया हैं सारे कव्य ही थे लेकिन अभी सारे क्या हो गए हैं करुड़ हो गए हिप्पीस थे जो अभी गुरुज हैं हजारों लोगों का उद्धार कर रहे हैं नो प्रचार कर रहे दीक्षा दे रहे तो ये सब क्या है चैतन्य महाप्रभु की कृपा ही है तो कहते हैं कि सभी लोग कह रहे हैं कि आपके ऊपर कृपा हुई है और मेरे ऊपर भी क्या चाहिए अभी कृपा चाहिए तो इसलिए कृपा के बिना आध्यात्मिक जीवन आगे नहीं बढ़ेगा इसलिए कृष्ण कृपा श्री मूर्ति लिखते हैं ना इसमें भी लिखा होगा बंगला में कृष्ण कृपा श्री मूर्ति कृष्ण की कृपा जब मूर्ति के धारण करती है तो उसको प्रभुपद कहते हैं या राधा रानी कहते हैं है ना कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री मीन्स राधा रानी कृष्ण तो की कृपा के मूर्ति है राधा रानी और राधा रानी सब पर कृपा करती है और उनके प्रतिनिधि कौन है राधा रानी के गुरु हैं है ना क्योंकि राधा रानी के पास कृष्ण की सेवा का अधिकार है और वही अधिकार हमें प्राप्त होता है गुरु के माध्यम से इसलिए भक्तों सेवा का अधिकार भक्तों के पास है है ना इसलिए हम सुबह तुलसी के लिए भी प्रार्थना करते ना क्या बोलते हैं सेवा अधिकार देव हाँ सेवा अधिकार दीजिए और मुझे दान कृपा मूर्ति मूर्ति हाँ ये ये तो सारे आचार्यों को लागू होता तो है तो प्रभुपाद कृपा के मूर्ति हैं तो ये ये ये फ्लैशबैक चल रहा है और इस इसका स्टार्ट हो गया कृपा करेगी अभी हम फ्लैश बैक में नहीं रहेंगे ज्यादा अभी तो हम छठे प्यार में है कृपा करी कर हमरे तहार दर्शन आप कृपा कीजिए और उनको मुझे दर्शन प्रदान कीजिए मतलब उनसे मुलाकात कीजिए इंटरव्यू हाँ जैसे तो इस प्रकार से ये उनको अप्रोच करते हैं वो जानते हैं इसलिए आध्यात्मिक गुरु उनको स्वीकार करना चाहिए जो वास्तव में परंपरा में है और कृष्ण के कृपा पात्र है है ना जैसे इनको इन्होंने सही व्यक्ति को अप्रोच किया था भटक है जय सुनीला सब सत्य है तारा दर्शन तुमारा घटन ना है तो यहाँ ये कहते हैं कि आपने जो कहा ना सब सत्य है हाँ आप तो झूठने बोल रहे हो लेकिन उनका जो दर्शन है आपके साथ जो मुलाकात है आमने सामने वो संभव नहीं है वो बहुत ही कठिन है अरेंज करना डिफिकल्ट है हाँ विरक्त सन्यासी हो रहे न निर्जने स्वप्ने न करे तो ये हर धर्म को जानते थे सन्यास धर्म क्या है गृहस्थ धर्म क्या है राज धर्म क्या है ये सारोम भट्टाचार्य सब चीजों को जानते थे सारोम भट्टाचार्य बहुत बड़े मतलब उनकी तो तुलना सन्यासियों को सिखाते थे वो सोचे गृहस्था डिवोटी है बिग लेकिन जितने सन्यासी हुआ थे ना मायावादी वो उनके डिसाइपल हुआ करते थे सारे ऐसी इतनी योग्यता रखती इसलिए तो महाप्रभु को बोला तुम तो इतने सुंदर युवक हो नए नए हो माया इतनी पावरफुल है तुम्हें तो वेद वेदों वेदांत का अध्ययन करना चाहिए बैठो मैं तुम्हें वेदांत का अध्ययन करूँगा थोड़ा सा हृष्ट हो जाओगे स्पिरिचुअली और दूसरा क्या है भारतीय संप्रदाय में तुमने सन्यास लिया है भारतीय जो थोड़ा सा नीच वाला सन्यास है जैसे ब्राह्मणों के भी कैटेगरीज होते हैं ना तो वैसे थोड़ा नीच वाला है थोड़ा ऊपर वाला हाँ जिसमें ले आऊँगा तुम्हें चेंज करवा दूँगा तुम्हारे जो टाइटल है वेदांत पढ़ा के तो ये जानते थे ये कहते हैं कि वो विरक्त सन्यासी है और वो निर्जन में निवास करते हैं और राजा का दर्शन स्वप्न में भी संभव नहीं है हाँ क्योंकि महाप्रभु फिर आगे चल के हम सुनते हैं न राजा शब्द के साथ सारे विषय उपभोग जुड़े हैं इसलिए कहते प्रॉब्लम नहीं है वो भक्त तो है लेकिन उसमें क्या जुड़ा हुआ है राजा टाइटल लगा हुआ है वो खतरनाक है झा भोग ऐश्वर्य साथ साथ है इसलिए कहते उनका संग उचित नहीं है तथापि प्रकार तो कराइ तम दर्शन नहीं मुझ नहीं चाहिए संप्रति करते हो दक्षिण ग तो वो कहते कि मैं प्रयास करता लेकिन क्या है कि अभी अभी वो दक्षिण भारत की यात्रा के लिए चले गए हैं राजा कहे जगन्नाथ छाड़ी कहने गेला भट्ट कहे महान तेरा यही एक लीला <laughs> कहते है राजा कहते है कि ये जगन्नाथपुरी छोड़ के क्यों चला गया वो सन्यासी तो वो कहते हैं कि यही महान्त हाँ जो महान वैष्णव है या महान भक्त है उनके एक विशेष लीला है महंत मीन्स महात्मा है ना और महात्मा कौन है जो दैवी प्रकृति के आश्रय में है या जो सतत क्या करता है तीर्तन करता है दृढ़व्रता हाँ कहते ये उनकी लीला है अभी वो क्या लीला है तो वो महत्वपूर्ण है वो कहते हैं तीर्थ पवित्र करते करे तीर्थ भ्रमान सही छले जान, कहते उनकी लीला क्या है तीर्थों को भ्रमण करने के लिए निकले हैं, लेकिन ये तो उन बाह्य कार्य है लेकिन वास्तव में वो अपने भ्रमण में क्या करेंगे सांसारिक जीवों का उद्धार करेंगे इसलिए तो जो महान आचार्य गण हैं, वो अपने लिए भ्रमण नहीं करते शुक्रदेव गोस्वामी उनको क्या भ्रमण करने की आवश्यकता थी कहाँ कहाँ से केवल दूसरों के लिए उनके भ्रमण से ही परीक्षित महाराज बच गए ना नहीं, नहीं। या भ्रमण से ही तो भागवत का जन्म हुआ हमारे लिए मतलब इन सब महान भक्तों का भ्रमण महत्वपूर्ण है से ही चले निस्तारह निस्तारह सांसारिक जन हाँ, इसलिए कहते हैं ये तो उनका एक कपट है भ्रमण करने का लेकिन सांसारिक जीवों का क्या करते वो उद्धार करते हैं तो ऐसे सर्व भट्टाचार्य कहते हैं फिर कृष्णदास कविरा जो श्लोक बोलते हैं भागवत का तीर्थी तीर्था तीर्थाने संतस्तेन ग्रता जिन्होंने गदाधर को अपने हृदय में धारण किया है वो तीर्थों में भ्रमण करके तीर्थों को भी पवित्र करते हैं, मतलब जो वैष्णव है वो अपने आप में तीर्थ है इसलिए चैतन्य महाप्रभु महाप्रकाश लीला में कहते हैं मुरारी मुरारी जहाँ है वहाँ तीर्थ है मुरारी गुप्त और जहाँ मुरारी गुप्त है वो वैकुंठ है वो कहते हैं <laughs> कहते इतना वो पावरफुल है इससे प्रभुपाल जहा जहाँ गए तीर्थों से भी बढ़कर स्थान बना दिए है ना आजकल तीर्थों की हालत खराब हो गई है <laughs> लेकिन प्रभुपाद ने तो ऐसे ऐसे तीर्थ किए कि वो तीर्थ और सुधर मतलब बढ़ रहे बढ़ रहे कोने कोने में तीर्थ है प्रभुपाल मतलब तीर्थ आपके पास जा रहा है हाँ, हमें आप पहले तीर्थ के पास जाना होता था अभी तीर्थ आपके पास, पास जा रहा है एक तेहो वैष्णवेराशल स्वतंत्र ईश्वर तो कहते हैं कि वैष्णव का ये कार्य है बद्ध जीवों का उद्धार करना ये उनका स्वभाव है मतलब वैष्णव और बद्ध जीवों का उद्धार इसका पालन नहीं कर सकते वैष्णव का एक गुण ही है ना कि स्वाभाविक रूप से वो जीवों के कल्याण के लिए लगे रहते हैं न पर दुखी, दुखी।, दुखी।, दुखी।, दुखी नहीं न स्वतंत्र ईश्वर वो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो जीव नहीं है वो कौन है ईश्वर है राजा कहे तारे तुम्हें जाइते केने दिले पाए पड़ी यत्न करी केने नारा खिले <laughs> देखिये दोनों बंगला समझ रहे कितना खुश है <laughs> तो वो कहते राजा कहे तारे तुम्हें जाए थे केने दिले। राजा कहते आपने उनको जाने क्यों दिया हाँ उनके पायों में पड़ जाते गिर जाते उनको पकड़ लेते प्रयास करते यत्न करे केने ना रखी ले उनको प्रयत्न करके चरण पकड़ पकड़ के उनको क्यों नहीं रखा आपने भट्टाचार्य कहेते हो स्वयं ईश्वर स्वतंत्र साक्षात श्री कृष्ण ते हो नहे परतंत्र तो इसमें वो स्थापित करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कौन है ईश्वर है।, है परमेश्वर है कृष्ण है साक्षात श्री कृष्ण ते हो नहे परतत्व कहते हैं वो तो स्वतंत्र भगवान है स्वराट है साक्षात श्री कृष्ण है और वो निर्भर नहीं है परतंत्र नहीं है वो बताते हैं तो मतलब वो ज्ञात गुरु का मतलब क्या है जो जाने भगवान की जो स्थिति है परम स्थिति को जानता है जन्म कर्म से अवगत रहता है गुरु और वो अपने वाणी से शिष्यों को भरोसा भी देता है जिसपे वो वो यदि शिष्य यदि श्रद्धा करता है तो उसका भी उद्धार हो सकता है तो यहाँ वो कहते हैं कि वो साक्षात कृष्ण है और वो किसी पर निर्भर नहीं है तथापि राखी ते तारे बहु यत्न कहे ईश्वरेर स्वतंत्र इच्छा राखी तेनारे लो इन्होंने बोला मैंने तो बहुत प्रयास किया लेकिन उनकी परम इच्छा थी जिसके कारण मैं इनको रोक नहीं पाया और वैसे ही था अब इसके आगे यदि साउथ क, इंडिया का शुरुआत पढ़ेंगे तो सौरव भट्टाचार्य रोने लगते क्योंकि महाप्रभु निकलने से पहले सबका परमिशन लेते सब भक्तों को निवेदन करते नित्यानंद सारो भट्टाचार्य आदि सबको मिलके के फिर सौरव भट्टाचार्य के पास जाते हैं कहते आप मुझे गया दो जैसे बोले ना जा रहा हूँ रोने लगे सारोम भट्टाचार्य जैसे कोई बच्चा रहता है ना अपने माता पिता के लिए ऐसे रोने लगे कहते अब आप, आप रुको कुछ दिनों के लिए रुको महाप्रभु अपना टिकट कैंसिल करते हैं और रुक जाते हैं वो मतलब तो पूरा निकल पड़े थे रास्ते में रुक जाते इनको मिलने के लिए गए थे बताने के लिए मैं जा रहा रुक जाते फिर लगभग दस दिन के लिए रुकते हैं और फिर सरम भट्टाचार्य कहते हैं मैं पहले एक भक्तों को बड़ा भावुक समझता था कि रामानंद राय को ये जानते थे रामानंद राय को पहले से ना सरम भट्टाचार्य दे ऐसे ही है ये भक्त से हाँ सब भक्तों के संबंध लेकिन जब से आपसे मिला हो ना तो उनके बारे में कुछ मेरे विचार अलग हो गए हैं एक अलग अंडरस्टैंडिंग हो गई तो कहते आप जाओगे ना और रामानंद राय को मिलना यही थे इन्होंने बोला था दारो भट्टाचार्य ने बोला था कि रामानंद राय से मिलना कि तो रामानंद राय हाँ से ये मिलते हैं तो ऐसे कहते मैंने बहुत प्रयास किया निवेदन किया और लेकिन रुके नहीं और इन्होंने ही नए कपड़े दिए थे उनको महाप्रभु को कि आप ट्रैवलिंग में ले जा रहे हैं अभी उनके वस्त्र अपने सेवक के द्वारा दिए थे राजा कहे भट्ट तुमे विज्ञ तुमे तारे कृष्ण कह ताते सत्य तो राजा को कहते हैं कि आप विज्ञ हो सब में बहुत विद्वान हो और आप कहते हो कि ये कृष्ण है इसको मैं सत्य करके मानता हूँ हाँ तो इस प्रकार से जो निवेदन करते हैं राजा प्रताप रुद्रा और वो कहते है कि मैं इसको स्वीकार कर रहा हूँ तो इनके शब्दों पर उनका पूरा भरोसा था किसके सार्वम भट्टाचार्य के तो गुरु के शब्दों पर भरोसा होना चाहिए तो सार्वम भट्टाचार्य जो दीक्षा गुरु ऐसा कुछ वर्णन नहीं आया कौन सा गुरु है लेकिन जो भी है गुरु है उनके वो दोनों ही तो मोस्टली वो होंगे उनके दीक्षा गुरु आदि काशी मिश्र तो ऐसे उनके वचनों पर वो भरोसा करते हैं जो प्रताप रुद्रा है तो इसलिए व्यक्ति को भी अपने आध्यात्मिक गुरु के वचनों पर भरोसा करना चाहिए तभी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकता है और कृष्ण का दर्शन भी कर सकता है तो हम क्या करें कंटिन्यू करें रुके ठीक है और दस, नहीं। दस फिर आगे से थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट है तो इसको हम अगली मीटिंग में कर लेते हैं